पर्रह्मा परमेश्वर उनके असीम कृपा से उसी परमात्मा का स्वरूप बताने वाले जो महावाक्य है उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे अभी जो विचार चल रहा था अथर्वेदिया मुंडक उपनिषद में जो महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म हाँ मांडुक्य मांडुक्य कारिका में अथा तो मांडुक्य उपनिषद में तो मांडुक्य उपनिषद अंतर्गत अयमात्मा ब्रह्म ये तीन पदों के ऊपर हम विचार कर रहे थे तो श्लोक का तो व्याख्या हो गया था उच्चन देख लीजिए एक बार स्वप्रकाशा शक्ष मत अहंकारादिदेहांता प्रत्यत्मेति गीयते तो यहां अयम शब्द का अर्थ भी बता दिया और आत्म शब्द का अर्थ प्रत्येक शब्द से बता दिया तो प्रत्येक का मतलब क्या है अहंकार आदि देहांत अहंकार मतलब अहंकार है आदि में जिनका क्योंकि दो समास होता है भौरी समास में, में। एक तदगुण बहुरी एक अतदगुणा होता है दो होता है सुना होगा तदगुण बहुरी और असदगुणा जैसा तदगुण का मतलब है जिससे आप समास कर रहे पद को भी ग्रहण करना अतद्गुणा मतलब उसको छोड़ना जैसा दृष्टांत से समझ जाएंगे किसी ने कहा लंबोदरम आनाया ये कहा दिया लंबोदर का मतलब क्या लंबा उदर यश अभी देखिए समास करने वाला पहला वाला पद कौन है? लंबा है लाते समय उसको छोड़ेंगे क्या साथ में लाएंगे साथ में आएगा ना वो तदगुणा भौरी गुण उसके साथ में आ रहे लंबा मतलब बड़ा लंबा बोल लंबा अर्थ नहीं हो बड़ा पेट अर्थ तो गुण साथ में आ गया इसलिए बोलते उसको तदगुणाभरी तदगुण बोलते भौरी समास जो करते हैं उसके साथ गुण भी आ रहे और कहा गया दृष्टा सागरम आना जिसने सागर को देखा उसको लेके आओ अभी देखिये दृष्टा जैसा दृष्टा सागरम आनाया जैसा लंबा उदरम मान आया तो वहां पहले शब्द कौन था लंबा ने पहले में वो लंबा को साथ में लेके आया अभी दृष्टा सागरम मान आया सागर को लेके आएंगे क्या उसको छोड़ दे वो अतद गुण हो गया उसको छोड़ा जाता है और पहले में ग्रहण किया जाता है तो ग्रहण जिसको किया जाता है उस शब्द वो बोलते तदगुणा और जिसको छोड़ा जाता है अतल गुणा इसलिए यहां अहंकार आदि मतलब ये है तदगुण अहंकार को लेना है छोड़ना नहीं जैसा आ ब्रह्मा भुवन लोक ब्रह्म लोक को लेकर छोड़ के नहीं इसी प्रकार अहंकार को लेकर छोड़ कर नहीं तो एक शब्द से देखा ना अहंकार से लेकर अहंकार से लेकर कहां तक देहांता शरीर पर्यंत अंत बोलते हैं पर्यंत लेना अंत का अर्थ भी अलग अलग होता है एक अंत का अर्थ समाप्ति भी होती है एक अंत का अर्थ स्थान भी होता है स्थान विशेष को भी अंत बोलते हैं जय सा स्वप्नांत स्वप्नांत मतलब क्या स्वप्न जहां जाके अंत हो रहे कौन है वो सपना कहाँ अंत हो रहे सुषुप्ति में सपना सुषुप्ति में अंत होते है ना तो इसलिए स्वप्नांत जाते सुषुप्त एक स्वप्नांत तो सपना स्थान में वहां अंत बोल तो समाप्ति नहीं लेना सपना स्थान स्वप्न में आता। इसी प्रकार यहां देहांत मतलब देह पर्यंत तो अर्थ हो गया अहंकार से लेकर देह पर्यंत उसका अधिष्ठान ये सब क्या है अध्यस्त है अहंकार भी अध्यस्त है और शरीर भी अध्यस्त तो इसीलिए इन सबका अधिष्ठान और सबका जो साक्षी है उसी का नाम है प्रत्यक उसको कहते हैं प्रत्यक तो प्रत्येक आत्मा कहा हैं उसी को यहां शब्द से ग्रहण करना किसमें मांडुक्य उपनिषद में महावाक्य का घटकीभूत तो यही बता रहे हैं हाँ मतलब सबका अरिष्टान है वही साक्षी उसी को यहां प्रत्येक बता रहे वही आत्मा है तो ये बोले आत्मा इति गिय बोल दो कत्यते कहा जाता है आगे टीका में देखिए स्वप्रकाश इति ये प्रतीक उठाया मूल का आगे अर्थ कर रहे हैं वे जो अन्वय कर रहे हैं ना ये भी खंड अन्वय कर रहे हैं रामकृष्णा जी भी तो अयम उक्तिता बीच में है ना बीच में श्लोक भी देखते जाइए स्वप्रकाशा अपरोक्षत्व एक पद आयम अयमिति उक्तिता उसको उठा रहे हैं क्योंकि वहां स्वप्रकाशा अपरोक्षत्व उसमें आयम को मिला दिया हो गया मयम हो गया आला करते समय आयम इति उक्तिता ऐसा है कुछ को उठार है इति उक्तिता ये मूल का प्रतीक है श्लोक का प्रतीक उसका अर्थ कर रहा है तो आयामिति शब्देना ये किसका अर्थ है आयम इति उक्तिता का अर्थ है आयमिति जो उक्ति है ना श्लोक में उसका अर्थ कर रहे आयामिति शब्द ना ये उक्ति है ना वच धातु से बनता है संप्रसारण करके उसका अर्थ होता है शब्द शब्द भी एक प्रकार के नहीं चार प्रकार से मानते हैं शब्द जो है वो भी चार प्रकार से मानते हैं एक जो होता है सबसे पहले यौगिक शब्द बोलते सुना होगा यौगिक शब्द यौगिक शब्द उसको कहते हैं यत्रह यवयवात एव बोध्य जो शब्द बनता है उसमें दो अंश रहे एक प्रकृति एक प्रत्यय प्रत्यय प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के ही क्या होता है शब्द बनता है हाँ जितने भी शब्द प्रकृति प्रत्यय कुछ रूढ़ी शब्द अलग बात है सारे नहीं कुछ विशेष तो प्रकृति और प्रत्यय है उसी से ही आपको अर्थबोध होगा रूढ़ी से नहीं होगा उसको बोलते यौगिक यौगिक का मतलब है प्रकृति प्रत्यय के द्वारा विभाजन करके ही आप अर्थबोध कर सकते देशा पाचक क्या रूढ़ शब्द है क्या वो पाचक आप भी हो सकता है मैं भी हो सकता कोई भी हो सकता पाचक क्या है पचति इति पाचक पकाने वाला कोई भी भोजन बना रहा वो पाचक बन जाएगा ये जो पाचक शब्द है यौगिक पचति इति पाचक पच धातु तो है उसके बाद नूढ़ किया तो ये हो गया ये यौगिक प्रकृति प्रत्यय के द्वारा ये बोध होना पाचक किसी का नाम नहीं है किसी का नाम पाच जैसा राम कृष्ण है नाम ऐसा पाचक नाम नहीं है ये तो यौगिक के द्वारा जो भी पचा रहे उसका नाम है पाचक का तो यौगिक है और दूसरा एक होता है रूढ़ शब्द होता है रूढ़ शब्द मतलब है वहां प्रकृति प्रत्यय के द्वारा बोध नहीं होता है अनादिश्य पड़ा है अनादि तात्परिया जैसा गौ शब्द है गौ की क्या गच्छति थी थी ऐसे औश अर्थ करे जो चल रही हो गाय तो हम भी गाय हो गए जैसा पचति थी, थी पाचक का हम भी पाचक बन सके कोई आपत्ति नहीं वैश्य गऊ शब्द का आप योगिक करे गच्छति थी, थी गऊ जो चलने वाली है गाय है यदि उत्पत्ति करेंगे तो हम भी गाय बनेंगे तो इसलिए गौ है और रूडी शब्द है चल रहे। इसमें आप विभक्त करके नहीं कर सकते प्रकृति रूडी रूढ़ी गाते और तीसरे एक शब्द है योगाूढ़ गीता का योगा नहीं लेना यह योगा मतलब शब्द एक है उसमें उत्पत्ति भी है रूड़ी भी जैसा पंकज पंकज किसको कहते हैं? क्यों कमल पंकज जाते थे पंकज पंक कहते कीचड़ कीचड़ में उत्पन्न होने कीड़े मकोड़े भी है पंकज बोलते कीचड़ तो कीचड़ में जो उत्पन्न होता है वो पंकज है कमल क्यों कहते कीड़े मकोड़े क्यों नहीं लेते तो इसलिए वहां यौगिक भी और रूडी भी लेना पड़ेगा दोनों लेना पड़ेगा यदि केवल यौगिक लेते हैं बेटा है हम कीड़े लेंगे बोल रहे हैं। इसलिए वहां रूडी भी लेना पड़ेगा तो इसीलिए उसको यौगिक और रूडी जो रहता है उसको योगा रूड कहते एक शब्द होता है और चौथा है यौगिक रूढ़ हाँ योगारूढ़ योगा योगार मतलब उसमें प्रकृति प्रत्यय जैसे पंकाजा ये और रूढ़ पंकज कमल भी लिया ये योगा रूढ़ है और चौथा है यौगिक रूढ़ शब्द एक है यदि आप प्रकृति प्रत्यय के द्वारा उत्पत्ति करेंगे उसका अर्थ अलग होगा और रूढ़ी लेंगे उसका अर्थ अलग हो जाएगा जैसा उद्विदा उद्विदा एक शब्द है और इसको यदि आप यौगिक लेंगे प्रतिविम उत्पाट्य यज्ञा थे उद्विदा का अर्थ होता है पृथ्वी को फाड़ करके जन्म लेता है कौन वृक्ष इसलिए उद्विदा शब्द वृक्ष का अर्थ हो गया ये योगी के अनुसार और रूढ़ ये दिले वो याग का नाम हो गया उद्विद याग होता है शेख शब्द है प्रकृति प्रत्यय के द्वारा यौगिक लेने से उसका अर्थ हो गया वृक्षा और रूढ़ी में लेने से याग का बोधन उसको बोलते यौगिक रूढ़ चार शब्द होते तो चाहे तो आप यौगिक लेजिए रूढ़ लेजिए अथवा तो योगारूढ़ यौगिक रूढ़ इन चारों को लेकर ही अब किसी का अर्थ करना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा तो हम बोल रहे हैं शब्देना शब्द के द्वारा अयम इति शब्देना ये किसका अर्थ किया अयम इति पिता आगे उठा रहे देखे स्वप्रकाश अपम ये मूल का है मूल भी देख दीजिए वो मूल का प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे टीका कर देगे। स्वप्रकाशे स्वप्रकाशेना अपक्षत्व मतम वो आगे को उठाए तो स्वप्रकाश अपम का अर्थ कर रहे स्वप्रकाशेना, स्वप्रकाश के द्वारा अपरोक्ष स्वप्रकाश का मतलब है स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश का मतलब कल बता दिया था अवेद्य सती अपक्ष व्यवहार योग्यत् अवेद्य हो वेद्यम किम नाम वेद्य किसको ज्ञान विषयत्व वेद्य का मतलब है ज्ञान का विषय ये वेद्य है सारे हम देख रहे हैं ना ये ये अपरोक्ष है अपरोक्ष होने पर थोड़ा भेद किया है अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष किंतु थोड़ा सा अंतर किया है जैसा सुख को भी हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं सुख आदि का भी प्रत्यक्ष हो रहे ना तभी बोलता मैं सुखी इसका भी प्रत्यक्ष कर रहा है। दोनों प्रत्यक्ष है किंतु ये केवल साक्षी भाषा नहीं साक्षी प्रकाशित नहीं ये जो देख रहे हैं ना साक्षी भाषा ये भी है साक्षी से प्रकाशित है किंतु वृत्तिभाष्या दोनों है इसलिए साक्षी भाष्य मात्र नहीं कहा सकते वृत्तिभाषा जहां साक्षी भाषा और वृत्तिभाषा है वहां प्रत्यक्ष कहा जाता है और केवल जो साक्षी भाषा है वो अपरोक्ष कहा जाता है इसलिए यहां सति ये वेद्य है ज्ञान का विषय ज्ञान का विषय ना हो और अपरोक्ष बोल तो अनुभव का विषय हो जय शि के कल ही कहा गया था ये जो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं इसका ज्ञान हुआ तभी आप प्रत्यक्ष कर पहले ज्ञान का विषय बना उसके बाद ही आपको क्या हुआ प्रत्यक्ष हुआ? किंतु मैं हूं मैं हूं किस ज्ञान का विषय है वो किसी ज्ञान का विषय नहीं है अवैध किंतु किन्तु व्यवहार हो रहे अपरोक्ष तो हो रहे ना मैं हूं करके अनुभव नहीं हो रहे क्या हो रहे यदि आपका अनुभव तो जगत का कहां से अनुभव करेंगे पहले अपना अनुभव कर रहे आप तभी जाके जगत का अनुभव हो रहा है मैं हूं यह आपको अनुभव हो रहा है किंतु क्या किसी ज्ञान का विषय है क्या वो नहीं है इसलिए अवैधत्व सती अपरो व्यवहार योग्य तो। कल बताया यही बता रहे, तो। रहे। स्वप्रकाश न स्वप्रकाश होने से वो क्या है अपरोक्ष इसका तो। अर्थ हुआ श्लोक में आया हुआ स्वप्रकाश अपरोक्ष आगे देखिए मतम मूल में है ना मतम उसका अर्थ कर रहे अभी मतम अभी मतम तो अभिप्राय किसका अभिप्राय है श्रुति का तो ये बोल मतम का मतलब अभी अभिमतम अभिप्राय आगे यहां थोड़ा पदकृत्य कर रहा है दो विशेषण दिया ना यहां दो विशेषण लिया आत्मा का कौन एक सब प्रकाश और अपरोक्ष दो क्यों दिया एक से काम चला तो दो का ही एक से यदि काम चलेगा तो दो देने का कोई जरूरत तो नहीं तो इसलिए दो क्यों दिया वो समझा रहे दोनों विशेषण है ना सप्रकाशक और अपरोक्षव दोनों विशेषण है दो कहने का क्या आज यह बता रहे अदृष्टादिवत यहां भी वत्त है आगे नित्य है उत्ता को ना हो गया तकार को नकार हो गया यदि आप अलग करते हो अधादिवत है नित्य परोक्ष दो वस्तु होती एक परोक्ष एक अपरोक्ष एक तो नित्य परोक्ष सदा परोक्ष ही रहेगा वो कभी अपरोक्ष होता ही नहीं सदा परोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं होगा कभी भी उसको कहते हैं नित्य परोक्ष जैसा मान लीजिए यहां से गंगा जी है हरिद्वार में गंगा जी है ये क्या है मैं अभी पूछ रहा हूं हाई क्या वो परोक्ष है किंतु नित्य परोक्ष नहीं क्यों आप जाने से नहीं आप जाने से उसको प्रत्यक्ष कर सकते ना सकते वो नित्य परोक्ष है अभी परोक्ष है किंतु नित्य परोक्ष है किंतु एक वस्तु है हमेशा के लिए परोक्ष रहता है और एक वस्तु है हमेशा के लिए अपरोक्ष रहता है वो कौन हो सकता है स्वयं घटपट नहीं स्वयं आप घटपट वो नित्य अपरोक्ष नहीं बाहर घट है कहां देख रहे आप किंतु आप जो है स्वयं दृष्टा वो नित्य अपरोक्ष है तो उसी प्रकार एक नित्य परोक्ष होता तो कौन है अदृष्ट जो अदृष्ट है वो नित्य परोक्ष है हां अदृष्ट कहते हैं धर्म और अधर्म दोनों का समूह का नाम है अदृष्ट धर्म और अधर्म ये धर्म और अधर्म कभी प्रत्यक्ष नहीं होते तो अनुमानगम्य है धर्म का फल क्या है पुण्य अथवा सुख और अधर्म का पाप तो इसीलिए आपको धर्म को सिद्ध करना पड़ेगा देवदत्ता धर्मी परोक्ष है सदा परोक्ष अपरोक्ष नहीं कहां किससे हो रहे उसको कोई भी नहीं मानते सभी परोक्ष मानते धर्माधर्म वो सदा परोक्ष वेदांति नहीं है सब लोग मानते उसको परोक्ष ही मानते उसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करते जैसा देवदत्ता धर्मी है क्यों सुखी सुखी सुकि होने से सुख तो है वो आपको अपरोक्ष हो रहा है सुख तो प्रत्यक्ष हो रहा है भले कि शिव साक्षी किंतु हो रहे तो सुखित्व को देखकर अनुमान किया जाता देवदत्ता धर्मी है करके, किंतु प्रत्यक्ष नहीं है अधर्म भी यज्ञ दत्ता अधर्मी दुखित्वात्म यज्ञ दत्ता अधर्मी क्यों दुखी है इसलिए सुखत्व और दुखत्व के द्वारा धर्म और अधर्म का अनुमान किया जाता है इसलिए वो सदा परोक्ष है अपरोक्ष होता ही नहीं धर्माधर्म हां उसका कार्य जो है वो प्रत्यक्ष होता है इसलिए हम बता रहे हैं अदृष्टादिवत अदृष्ट बोल तो धर्माधर्म वो क्या है नित्य एक और घटादिव दृश्य व्यावर्तयत दोनों को वारण करने के लिए दो विशेषण जैसा आपने इसमें अपरोक्षत्व नहीं दिया अथवा स्वप्रकाशक नहीं दिया जैसा अदृष्ट है वो क्या है नित्यपरोक्ष है आपने इतना ही कहा स्वयं प्रकाश कहा दिया स्वयं प्रकाश आत्मा है करके तो स्वयं प्रकाश यदि आत्मा यदि मानते हो स्वयं प्रकाश का मतलब क्या है किसी ज्ञान का विषय नहीं होता है तो धर्मादि भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है आपका लक्षण वहां जाएगा तो उसको हटाने के लिए आपने क्या कहा अपरोक्ष किंतु धर्मादि अपरोक्ष नहीं है यदि वो स्वयं प्रकाश में नहीं अपेक्षाकृत मान लीजिए तो भी क्या है स्वप्रकाश होने पर भी अपरोक्ष नहीं धर्मादि में नहीं जाएगा और घटादि है अपरोक्ष नहीं क्या घटादि में उसको हटाने के लिए स्वप्रकाश कहा दिया घटादियों को हटाने के लिए यदि केवल इतना ही कहते अपरोक्षत्वम अपरोक्ष है वो आत्मा है देखिये एक लक्ष्य होता है एक लक्षण होता है जो लक्ष्य मतलब जिसको हम उद्देश्य रखते हैं और उसको रखकर उसका लक्षण करते हैं और जो लक्षण है अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव से रहित तो होना चाहिए दोषत्रय शून्यत्व व्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए अव्याप्ति भी नहीं होना चाहिए असंभव जैसा किसी ने पूछा गाय का क्या लक्षण है गाय का क्या लक्षण है एक ने कहा शिंग वाली गाय ये कहा गया देखिए वहां लक्ष्य कौन है गो और लक्षण क्या है शीघ अब ये लक्षण गाय में गए नहीं क्या गया तो गया, गया। किंतु तो? भैंस में गया भेड़ में गया तो हाँ लक्ष्य को छोड़ करके अन्य में जा रहे लक्ष्य में तो गया अतिरिक्त में गए वो अति उसको कहते हैं अतिव्याप्ति लक्ष्य से अतिरिक्त अति बोल तो लक्ष्य को अतिक्रमण करके व्याप्त होगा उसका नाम आती आती अति व्याप्त अति मतलब लक्ष्य को अतिक्रमण करके व्याप्त हो अन्यत्र व्याप्त हो वो अतिव्याप्त किसी ने कहा नहीं वो जो कपिल है वो गाय है कपिल गो लक्षण अच्छा। अरे वो काली है गाय है काली तो ये लक्षण में ठीक है क्या गाय का एक देश में गया और दूसरे गाय में नहीं गया सफेद गाय में नहीं जाएंगे केवल काली गाय में गया अन्य गाय में नहीं गया तो इसलिए लक्ष्य का एक देश में जाना उसको कहते हैं अव्याप्ति और तीसरा है गाय का लक्ष्य ने एक खुर वाली गाय किसी गाय में गया होगा किसी में नहीं गाय तो दो खुर वाली होती है दो खुर बोल दो जिसका खुर फटा रहता है और घोड़े का खुर फटा नहीं रहता है एकदम रहता है तो आप एक खुर वाली गाय का तो किसी गाय में गया क्या किसी में ये असंभव बिल्कुल लक्ष्य में नहीं जाना असंभव जैसे जा कहा गया मनुष्य का क्या लक्षण है वाला मनुष्य किसी मनुष्य में गहे क्या किसी में असंभव है तो इसलिए अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव से रहित तो वही लक्षण माना जाता है तो इसलिए वहां निर्दुष्ट लक्षण है शासन आदि जो नीचे जो लटकते हैं ना गला कंबल लगाते गला कंबल लगाते कुछ कोई गाय माना इसलिए जर्सी आदि गाय नहीं मानते तो वैसे ही यहां हमने इतना अपरोक्ष है वो आत्मा है कहेंगे यहां लक्ष्य हो गया कौन आत्मा लक्षण क्या है अपरो तो गया घट में भी गया आत्मा में तो गया किंतु घट में भी गया तभी यह बोलते नहीं स्वप्रकाश स्वप्रकाश कहाने से वहां पहले अंशिक तो गया दूसरा अंश नहीं गया एक अंश होने पर भी दूसरा अंश नहीं गया जैसा मान दीजिए किसने कहा भंडारा में महात्मा को बुला दे दो पहले कहा दिया उसके बाद कहने लाल कपड़े वाले महात्मा को बुलाओ तो सफेद कपड़े वाले महात्मा क्या हुआ हो गए। तो वैसे यहां अपरोक्ष कहने से घट में भी गया किंतु केवल अपरोक्ष ने स्वयं प्रकाश होते हुए अपरोक्ष होना चाहिए अभी घट में नहीं जाएगा तो इसीलिए हम बता रहे घटादिवत दृश्यत्व जैसा घटादि दृश्य है वैसा आत्मा भी दृश्य न हो उसको हटाने के लिए क्या विशेषण दिया स्वयं प्रकाश दिया और धर्मा धर्माधर्म नित्य परोक्ष है वैसा ही आत्मा नित्य परोक्ष ना हो उसको हटाने के लिए अपरोक्षव दिया प्रकाशत्व दिया अपरोक्षत्व दिया ये दो विशेष वही तो बोल रहे नित्य चादिवत एक दूसरा घटाधिवत दृश्यत्व च तो और पीने वाली चैनित बोल तो और ये दोनों में व्यावर्तय तुम, तुम बोल तो इन दोनों को हटाने के लिए इनमें लक्षण ना जावे तो ये बोल रहे विशेषण द्वयम् बोध्यम दो विशेषण दिया स्वप्रकाशत्व और अपक्षव विशेषण द्वयम आत्म का बोध्यम बोल तो इस प्रकार समझना चाहिए देहादिशु अभी आत्म शब्द प्रयोग दर्शनात् क्योंकि देहा में भी आत्म शब्द प्रयोग होता है एक आत्मा नहीं है तीन आत्मा है। एक होने पर भी तीन माना। मित्या गौण और मुख्या गौणात्मा पुत्र आदि को कहते हैं पहले दिन बता दिया जहां भेद स्पष्ट है वहां आत्मा शब्द प्रयोग आते हैं मामा आत्मा भद्रसेना मेरा आत्मा भद्रसेन बोलते मेरा मित्र है अलग है वो किंतु आत्मा मान रहा है स्पष्ट भेद हो वहां आत्मा मान रहे तभी वहां गवन आत्मा का आ जाता भेद है किंतु भेदभान नहीं हो रहा है शरीर अलग है शरीर को प्रकाशित करने वाला आत्मा अलग है दोनों तादात्म्य हो रहे पहले भी एक दिन दृष्टांत दिया तादात्म्य ऐक्य भाव लोहा अलग है अग्नि अलग है स्पष्ट है दो होने पर भी ऐसा तादात्मा आप सीधा बोलते लोहे ने जला दिया तो जहां दो होने पर भी भेदभाव नहीं हो रहा उस अवस्था में उसको मिथ्या का शरीर और आत्मा अलग होने पर भी सीधा आत्मा का धर्म शरीर में मान के ये मिथ्या आत्मा है तो मित्य आत्मा हो गया शरीर मन बुद्धि सारे मित्या आत्मा है पुत्र हो गए गौण और सबको प्रकाशित करने वाला किसको गौणात्मा को भी प्रकाशित करने वाला मित्या आत्मा को भी प्रकाशित करने वाला है मतलब जहां भेद स्वस्थ हो दोनों अलग अलग हाँ पुत्र अलग है मैं अलग है इतना अटैचमेंट होता है मैं ही पुत्र पुत्र ममा आत्मा ऐसा माना जाता है इसको बोलते हैं गौणात्मा आत्मा नहीं है पुत्र तो भी पुत्र मेरा आत्मा है ये गौणात्मा मानते हैं और शरीर और हमारा आत्मा है दो अलग है एक दृष्टा है एक दृश्य है बिल्कुल तादात्म्य होने से शरीर में आत्मत्व तो बुद्धि हो रही शरीर में तभी वो मित्या आत्मा कहा मन में आत्मत्व तो बुद्धि हो रही ये मित्या आत्मा है दो है किंतु भेद नहीं भान हो रहे दो है जहां भेद भान हो रहे समझ रहे ना पुत्र और पिता दो है भेद भी दिख रहा है सबको शरीर और आत्मा दो है किंतु भेद नहीं हो रहे उस अवस्था में शरीर आदि को जो आत्मा तो मानते वह और मुख्य आत्मा है गौणात्मा को भी प्रकाशित करने वाला आत्मा को प्रकाशित करने वाला है वो मुख्य मुख्यात्मा है। वो साक्षी इसलिए यहां बता रहे देहादिशु देहादि बोल तो और भी लेना पुत्रादि में भी शब्दा प्रयोग दर्शनात शरीर आदि में भी बुद्धि आदि में भी आत्मा शब्द प्रयोग देखा गया शास्त्र में और लोक में भी किंतु ये अध्याश के कारण ये बोल रहा है, यहां भी देखिये देहादिशु है अपि है आत्मा है तो देहादिशु अपि यहां यर्ण संधि हो गई अपि और आत्मा में भी यण हो गया पदच्छेद करना हो आपको अपि आत्मा आत्मशब्द ऐसा कर दीजिए तो देहादिशु बोलते सप्ता में देहादि में सप्तामे में मे होता है उनमें देहादिशु अपि अथा तो देहादि में भी ही नहीं भी ही और भी में अंतर होता है ही मतलब दूसरा कोई है ही नहीं अकेला रहेगा मतलब आप ही आइए आप भी आइए बहुत अंतर है आप ही बोल तो आप ही आपसे अतिरिक्त कोई नहीं आप आइए आपसे अतिरिक्त मत आइए आप ही आइए इसको बोलते संस्कृत में मात्र मात्र का मतलब इतना नहीं आप आइए आपसे इतर जाए दोनों करना पड़ेगा विधान और निषेध भी पड़ा उसमें आप आइए आपसे अतिरिक्त तो नहीं है इसे आप ही आइए शब्द छोटा है उसका अर्थ तो लंबा है आप ही मतलब आप आइए आपसे अतिरिक्त तो नहीं आए वो आप ही आए आप भी मतलब आप आइए आपसे इतर भी आइए एक में इतर का निषेध किया है एक में इतर का विधान किया है दोनों जगह में आप तो है ही है किन्तु जहां ही लगता है दूसरे का निषेध किया जहां भी लगता है दूसरे का विधान किया बस इतना अंतर है आप और ही और भी में इसलिए यहां बोल रहे देहादिशु अपि, देहादि में भी और अन्यत्र भी हो रहे शब्द प्रयोग दर्शनात् उनमें भी आत्मशब्द का प्रयोग देखा गया है इसलिए आत्मशब्द देना किम विवक्षितम इसलिए यहां आत्मशब्द से किसको लेना देह को लेना अथवा पुत्रादि को लेना अथवा मुख्य आत्मा को लेना किसको लेना ये तो संशय तो होता है स्वभाव है होना भी चाहिए तो इसलिए बोल रहे हैं समझ गए ना पंक्ति देहादिशु अभी आत्मशब्द प्रयोग दर्शनात् दर्शन बोलते देखा गया है इसलिए अत्र अत्र मतलब कहा हाँ। हां यह मतलब सत्संग नहीं जो महावाक्य में जो आत्मशब्द है ना वह महावाक्य में अत्र इसलिए यहां अत्र आत्मशब्देना अथ महावाक्य में जो आत्मशब्दाया वहां आत्मशब्द से किं विवक्षित श्रुति को क्या तात्पर्य है किसको ग्रहण करना चाहती क्या मुख्य आत्मा है गौणात्मा है अथवा मिथ्यात्मा है इति आकांक्षाया ऐसा आकांक्षा होने पर जिज्ञासु के अंदर तो मूल का रहे विद्यारण्य स्वामी जी उसको निराकरण कर रहे यहां आत्मा शब्द से मित्यात्मा भी नहीं गौणात्मा भी नहीं इन दोनों का अधिष्ठान साक्षी को लेना यह ऊपर बताया ना अहंकारादि देहांताद प्रत्येक आत्मा यहां आत्मा शब्द से प्रत्येक आत्मा लेना मित्यात्मा भी नहीं गौणात्मा भी नहीं तो प्रत्येक मैंने बताया था अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत का अधिष्ठान जिसमें ये आरोपित है और इनका साक्षी वो आत्मा लेना ये बता रहा है अहंकार इति मूल के साथ जोड़ना उसको वो अर्थ कहना है अहंकार आदि यश्या ये मौरी समाज है अहंकार है आदि यश्या जिनका किनका प्राण मन इंद्रिया देहा संग तो यहां इसका मतलब अहंकार को छोड़ना नहीं अभी बताया था ये तद्गुण भूरी दो होते हैं ना अतदुण और तद्गुण भी बताया था लंबोदरम आनया लंब उदर यश उस व्यक्ति को लाओ आनाय बोलते लाओ किसको लंबा कुदा यश उस व्यक्ति लंबा को छोड़ेंगे नहीं आप साथ में ले आ जाएंगे उसका बड़ा पेट को छोड़ के कहां चलाएंगे साथ में लाते वो है तदगुणा तदगुणा बोलते उसको साथ ला दृष्टा सागरम आनाया अभी देखिए दृष्टा सागरम आनाया सागर को नहीं ला सकते जिसने सागर देखा तो उसको ला रहे सागर को नहीं वो अतद गुणा है छोड़ करके इसी प्रकार यहां अहंकार आदि यश्या अहंकार को छोड़ करके नहीं अहंकार सहित अहंकार को भी लेना बोल तो रहे अहंकारा आदि यशा अहंकार है आदि में जिनका जैसा राम आदि जो जा रहे राम सीता और लक्ष्मण राम है आदि में जिनका किनके आदि में लक्ष्मण और सीता और लक्ष्मण के आदि में वैसे अहंकार आह, है आदि में जिनका किनका प्राण मन इंद्रिया देह संगात इनसे ये आदि हो गया तो इसलिए बोले प्राण मन इंद्रिया देह संगात सो अहंकारादि वो है अहंकारादि बौधि समाज के उसको कहते हैं अहंकारादि मतलब अहंकार है आदि जिन प्राण मन इंद्रिया देह संगात का उसको कहते हैं अहंकाराधि उसको अहंकार आदि तथा देहे अंतो है ना ऊपर अहंकार आदि देहांता उसका अर्थ कर रहे मूल में है ना तो अहंकार आदि का तो अर्थ किया उसके बाद है? देहांता उसका अर्थ कर रहा है देहे अंतो श्या शरीर है अंतिम में जिसका उपता संगात श्या संगात मतलब समूह संगात का नाम है समूह सब मिलके जो बना है उसको संगात कहा था जैसा हमारा शरीर संगात है सब मिला है उसमें प्राण है मन है इंद्रिया है और ये सप्त धातु है ये सब मिलके बना है इसलिए बोल रहे हैं यश उक्त संगात स उसी का नाम है देहांत तो देहे अंतो शरीर है अंत में जिस संगात का समूह का और आदि में कौन हो गया अहंकार अंत में कौन हो गया देहा उसको बोलते देहांता तो एक शब्द से ये कहाना हो अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत सार उसका वो है ये समाज के द्वारा बता दे जो समाज नहीं जानते उनके लिए बता अहंकार से लेकर छोड़कर के नहीं शरीर पर्यंत उसके अंदर जो भी है सब लेना देहांत इतना दोनों करने के बाद अभी पहले बहु ही समाज किया आगे कर्मधारे कर रहे कर्मधारा का मतलब अभेद दोनों का जैसा रामेश्वर वही बता रहा। दोनों एक दोनों को एक नीलश्च उत्पलन जैसा आपको बता रामेश्वर राम ईश्वरा यश अर्थ बदल गया राम है ईश्वर जिसका तो राम बड़ा हो गया वहां ईश्वर छोटा हो गया और रामस्या ईश्वर राम का ईश्वर शंकर बड़े हो जाएंगे राम का ईश्वर वो श्रेष्ठ समास है राम का ईश्वर मतलब राम छोटा हो गया जैसा मेरा मालिक मेरा मालिक तो मेरा मालिक बोल तो मालिक बड़ा है ना वैसे रामस्या ईश्वर राम का ईश्वर है तो ईश्वर बड़ा हुआ राम छोटा हो षष्ठी और भौरी समास करेंगे तुम तो, राम है ईश्वर जिसका किसका शिव का तो राम बड़ा हो गया एक भौरी समास हो गया एक ष्ठी समास और रामस्या अशो ईश्वरस्या जो राम है वही ईश्वर है यह कर्मदारा है इसको अभेरे ना बोलते राम जो है वही ईश्वर है ईश्वर है वही राम इसी प्रकार दो पदों में पहले इन्होंने भूरी समाज किया उसके बाद उसको बता रहे है अहंकारादिश्च अशोदेहश्च जो अहंकारादि है और वही देहादि भी जो अहंकारादि अशोदेहांत दो अलग नहीं है एक संगात है ना अहंकारादि किस में है शरीर में है। देहांत किस्में शरीर में अभी एक कर दिया तो ये इति अहंकारादिश्च असो देहा प्रत्यगिष्ठानत साक्षिताया चातर आत्मा इसलिए यह शब्द से कि स्कूल बता रहे शरीर और पुत्र आदि को करने के लिए बता रहे तथा बोल तो इसलिए तस्मात प्रत्येक आगे न ऊपर प्रत्येक श्लोक में है ना प्रत्येक उसका अर्थ कर रहे प्रत्येक का मतलब अधिष्ठान अधिष्ठानतया एक अधिष्ठान होने से किन का अहंकार से लेकर देह पर्यंत का अधिष्ठान है क्योंकि अहंकार भी उसमें कल्पित है और शरीर भी उसमें कल्पित है अधिष्ठान का मतलब जो कल्पित पदार्थ का एक प्रकार से आधार जैसा सर्प कल्पना की किया किसमें में जलधारा कल्पना किया किसमें रहस्य में, में। भू छिद्र जमीन फटी है कल्पना किसे रहस्य में पुष्प माला का कल्पना क्या उसमें अथवा बांस का टुकड़ा है क्यों बोल रहा उसमें सारे कल्पना कर रहे रस्सी में वैसा ही यहां अहंकार भी उसमें कल्पना कर रहे शरीर भी उसमें कल्पना कर रहा है इसलिए सबका वो अधिष्ठान ये बोल रहे और साक्षिता या साक्षी भी है जैसा वहां रस्सी भले अधिष्ठान बन सकती है यदि भी रस्सी नहीं बनती चैतन्य किंतु वो रश्य है उस सर्प को प्रकाशित नहीं कर सकते यहां अधिष्ठान भी है और वो साक्षी भी है उनको प्रकाशित भी कर रहे दोनों को प्रकाशित अहंकार को भी वही प्रकाशित कर अहंकार का आश्रय भी है और प्रकाशित भी कर रहे जैसा बादल है बादल का आश्रय को उन्हें सूर्य है सूर्य को ढक दिया ना और उस बादल को प्रकाशित कौन कर रहे सूर्य ही कर रहे वही सही जो अहंकार से लेकर देहादि है कल्पित उसी में और वही उसको प्रकाशित कर रहे है अहंकार को भी कर रहे शरीर को भी कर रहे इसलिए साक्षितया चांद चांद तरह बोलते अंदर जो रहता है सबके वो आत्मा इति की ए आत्मा लेना यहां आत्मा शब्द से शरीरादि नहीं है अस्वाक्य इस वाक्य में ये आत्मा आगे का विशेष कल पूर्ण ओम पूर्ण विधम पूर्णात पूर्ण मुदुष्य पूर्णश पूर्णमाद पूर्णमे ओम ओं शाति शांति शांति